ओम ओम ओ आप्याय मांग पाराण शोशोधन इंद्रिया चर्वाणी शर्मा ब्रह्म नया मार्हिया के पांद मय सन्त मयि सन्त ओ शांक श्रेश महिलाया शूत्र क्षा <laughs> सामवेदी कलवपा शाखीय उपनिषद तेरह के अवतर भाष्य के प्रति विचार कर है इस अवतरण भाष्य में यह सिद्ध करना है कि उपनिषद की व्याख्या करनी है या नहीं करनी है पूर्वारी आकर बोला इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है कर्म क्रांत ही विषय प्रसिद्ध हो जाता है व्याख्या की आवश्यकता नहीं है ऐसे विषय अलग है कर्मकांड का विषय अलग है इसका विषय अलग है इसलिए व्याख्या है इस प्रकाश है इसको लेकर के चर्चा करते चाच है, तो पूर्व कांड के साथ इसका क्या संबंध पूर्व में आठ अध्याय भी चुके हैं जो कर्म उपासना संबंधी कलवरा शाखा के नवम अध्याय लेते हैं तो आठ अध्याय पहले जा चुके हैं तो उसके साथ नियत पूर्वा प्रभावी संबंध क्या हुआ इस संबंध के विचार कर रहा तो नियत पर भावी संबंध ऐसा है कि कर्म का फल बता दिया केवल कर्म करने वाला स्वर्ग लोग जाएगा कर्म सही उपासना अथवा उपासना करने वाला एक क्रम की प्राप्ति होगी तीसरे गति बताया जो दोनों नहीं करते हैं जीवन में कर्म भी नहीं है उपासना भी नहीं है ज्ञान को तो दूर रहा ऐसे जायश मेरे शक्र के तृतीय स्थान बताया मैंने नरकाई नारकी योग का मशक वंश का भी बन है ऐसे नारे के युद्ध की चर्चा कर दी किंतु अब कोई तो कर्म निष्काम भाव से भी करेगा कोई तो व्यक्ति जिस कर्म से स्वर्ग मिलना था जिस कर्म को आसना से ब्रमलोक मिलना था निष्काम भाव से भी करता हो अपने आसन विधित कर्म को तो उसका परिणाम क्या होगा अंतकर्म की शुद्धि होगी अंतकर्म की शुद्धि होने पर इस वेदांत वाक्यों से समझ आ जाएगा वेदांत प्रतिपाद के जो विषय है ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य वो तो समझ में आएगा जब तक अंतकरण की स्थिति नहीं होती है तब तक ये सौवार बोलने पर भी समझ में नहीं आएगा क्षेत्र के तो दृष्टान्त है नवनिवार जाकर के समझ में आई उसके बाद ये संबंध है पूर्वापम संबंध है कार्य का संबंध है तुझत्म भाव संबंध होता था सिद्धांत समा है कार्य का अभाव है निष्काम कर्म निष्काम उपासना साधन हो जाते हैं और ज्ञान उसके साथ साथ्य हो जाता है जब विश्राम कर्म विश्राम उपासना जीवन है तो ज्ञान हो पाएगा नहीं तो केवल वेदांत चिन्ह मात्र से ज्ञान नहीं हो पाएगा ये चर्चा चल रही थी टीका चल रही थी एवं कर्मफलम होता तक विरक्त विशुद्ध शक्त कर्म ज्ञान और दावे कथन एक भगवान इस प्रकार से कर्म फल या कथन करने के पश्चात कर्म का फल केवल कर्म करता हो या निर उपराधिक हो तो स्वर्ग फल होता है और कर्म और उपासना मिलाकर करे अथवा केवल उपासना करे उसका फल ब्रह्मलोक बताया और तृतीय कर्म का निशित कर्म का फल बताया मैंने प्रेताजियों नार के बताया इस प्रकार कर्म का फल का कथन करके उससे जो विरक्त होगा कर्म के फल नहीं चाहिए जिसलोक भी नहीं चाहिए स्वर्ग रूप नहीं चाहिए द्रहण रूप नहीं चाहिए ऐसा जो तो हो चुका हो उससे जो विरक्त कर्मफल से विरक्त हो उसको क्या होगा विशुद्ध सत्व से कर्मफल से वैराग्य कब आएगा स्वर्ग से वैराग्य ब्रह्म लोक से वैराग्य अपना उसी लोक से भूमि से वैराग्य कब होगा विशुद्ध सत्व से जो अंतजन शुद्धि होगी जिसकी तो वैराग्य है जब तक अंतजन की सिद्धि नहीं है तब तक वैराग्य की संभावना नहीं है जीवन में वैराग्य न हो परोक्ष ज्ञान मात्र हो काम करेगा विवेक स्वराव ने भी लिखा है वैराग्य गोधो पुरुष से पक्षी बनो मनुष्यों के लिए पक्षी के समान है वैराग्य और बोधों में ज्ञान दोनों परोक्ष ज्ञान होना चाहिए और ये वैराग्य होना चाहिए तभी कभी की बीजाने ही विच क्षण तुम को तो पक्षी का पंख समझो जैसे एक पंख से पक्षी बोझ नहीं सकता ठीक इसी प्रकार केवल परोक्ष ज्ञान हो अथवा केवल वैराग्य हो क्वेश्चन काम नहीं चाहिए दोनों होना चाहिए इसलिए तो, तो साधारण तपुष्ठ तो पहला कहा विवेक नित्या नित्य वस्तु है परोक्ष ज्ञान वहां परोक्ष हुआ नहीं गया संसार अनित्य है आत्मा सिद्ध है नित्य है कितना पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए नित्य और अनित्य का विवेक और वैराग्य यह मूत्र फल रोग निराग बोला इस इस्लोक का फल परलोक का फल इसी के लिए तो लोग हम कर्मारी करते हैं उपासना करते हैं परलोक चाहिए इस्लोक चाहिए तो उसे विवेक अत्य वैराग्य परोक्ष ज्ञान हो कुछ बात बैदा है कुछ बात समाधि सर्क संपत्ति अपने जीवन में होना चाहिए जो कि बुर्गों को हटाने के लिए तमाम लोग मोहम्मद या शत्रु हैं हमारे हम बदलते हैं उसको दबाने के लिए हटाने बढ़ाने के, के लिए समा तमा से चिकित्सा स्तर का समाधान हमारे जीवन में होना चाहिए तीन हो गए उसके बाद क्या होगा मुभुक भी करनी चाहिए जब तक बुभुक्शा रहेगी भोग भोगने की इच्छा तब तक आप ध्यान जानकारी नहीं रखेंगे मुख्या जीवन में आ जाए ये चार साधन हो तो जयराम में प्रवेश करता है फिर जयराम में जो अधिकारी बनता है वो मुख्य अधिकारी होता है जयराम हमारे साधन प्रतिष्ठा तो बोला गया हमको जो इस आवासीय परिषद के समय में चर्चा उठाई गई थी तो यहां कहते हैं ये कारम फल से जो कार्मल का बता लिया या तो स्वर्गलोक है या ब्रह्मलोक है जैसा है या नारी योनि है विशुद्ध कर्म करेगा बताने तो के पश्चात विशुद्ध विशुद्ध सत्यों के सब अंतर्म जिसका अंतकर्म शुद्ध होगा जिसका अंतकर्म शुद्ध हो गया, हो गया है मैंने कथप शुद्ध होगा वही कर्म जो स्वर्ग देने वाला था प्रमल देने वाला था निष्काम भाव से करे तो अंतरण की शुद्धि होगी विशुद्ध सत्यश्य ब्रह्मयानी अधिकार उसको ब्रह्मयान अधिकार होगा ये वर्ताना चाहते थे नोप जिसका अम्बर्म शुद्ध हो चुका है उसको ब्रह्म ज्ञान बनता है ऐसा दिखाना चाहते हैं पूर्वापर संबंध हमें कर्मकांड उपासना कांड के साथ इस ज्ञान कांड का संबंध हेतु हेतु प्रभाव संबंध है कार्य का अनुभव संबंध है जब तक अम्बर्म शुद्धि नहीं होगी तब तक ब्रह्म ज्ञान वहां संभव होगा कार्य का अनुभव संबंध है एक कहा कि मंत्र में कहा भाष्य में कहा था विशुद्ध निष्काम से ही वाली जो निष्काम होगा वही विशु का सत्व वाला होगा जिसका अंतर शय किसका होगा जो निष्काम कर्म या उपासना जीवन में थी वो उसको बाह्यार अनित सात साधन संबंधा बाह्य जो अनित्य है सात्य साधन संबंध है जो कूटी में संसार है कोई साधन है तो कोई सात्य है अरे कारण अथवा तो फल साधन है फल है तो है यज्ञानिक साधन हो गए स्वरा फल हो गए साथ साधन संबंध साध्य साधन का संबंध करने वाले जो जोहित है बाहर हैं आत्मा से बाह्य है यह कृतारूर्व कृतार संस्कार विशेष व्यवहार ये जो साधन थे अंकर्म की शुद्धि के लिए कर्म उपासना के तो साधन है इसी जन्म का भी वो संग्रित या जन्मांतर के भी कई काम कर जाता है इसी जन्म में होना कोई जरूरी नहीं है किसी भी महापुरुष को देखा जन्मांतर के साधना काम करके जैसे बामदेव माता के गर्भ में आते ही बोलने लगे अहम मनोर भव से एक दम का प्रतिबंध था उनको ज्ञान होने में ज्ञान के लिए उपदेश जो कुछ होना था पहले हो चुका था ऐसा हो जाता है वर्तमान में भी अरवा के अरबार पूछना है रमन महर्षि जी ने कुछ नहीं किया वैज्ञानिक तो में मानता है समाधान को रमन को अज्ञान नहीं मानता पूर्व श्रावण काम कर रहा और इधर परमहंश जी के जीवन में देखा इसी जन्म भी श्रावण काम कर गए ऐसा लगता है हम लोगों के लिए ऐसा वो दृष्टांत हमारे सामने अभी कुछ ही साल पहले की बात है ये कुछ बार से पहले की बात है दोनों दृष्टांत हमारे सामने ये यहां बोलते हैं यह कृतान पूर्व का होगा साधन इसी जन्म का है किसी किसी का पूर्व जन्म के साथ काम कर जाता है हम न जाने कहां से चल पड़े कहा तो क्या क्या करके आए हैं तो कोई जन्म से ज्ञानी बन के निकलता है कोई थोड़े से उद्देश्य से ज्ञानी हो जाता है तो संस्कार विशेष जो होगा इकृत हो अथवा पूर्वकृत हो संस्कार विशेष भागा संस्कार विशेष जो उत्पन्न हुआ है ये साध्य साधन संबंधा निरक्त है। शाद्य साधन संबंध से जो विरक्त है माने यज्ञादि साधन है स्वर्गादि साध्य इनसे जो विरक्त है दुष्का प्रत्येकात्म विषया जिज्ञासा प्रदत्त आत्म प्रत्येकात्मक तो अंतरात्मा संबंधी जो जिज्ञासा ज्ञात तो वो इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा मैं कौन हूँ क्या हूं कैसा हूं ऐसा जानने की इच्छा की प्रवृत्ति होती है उत्पन्न होती इच्छा पैदा हो जाती है ऐसा होता है ठीक है साथ के सावन संबंधा गिरक्त से संबंध है ऐसा संबंध कर भाष्य में साधक साधन संबंधा थोड़ा पहले है और बाद में गृहत से अनुय ऐसा है साब्य साव संबंध से गृहत है उसके ब्रह्म ज्ञान अधिकार साथ ही समान तथा निमित्त अदृष्ट से, से अनियत निमित्त क्या है संस्कार अदृष्ट जिसको लोग अदृष्ट शब्द से बोलते हैं हम अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें उसका एक संस्कार रह जाता है कर्म तो नष्ट तो हो जाता है पुरावी हो गया की कर्म समाप्त हो गया उसका संस्कार रह जाता है उसी को मीमांसकों ने अदृष्ट करा यानी पुण्य पुण्य का संस्कार पुण्यकर्म किया या पाप का मन जो भी आप जीवन में उसका तो संस्कार अंतर्ग रहेगा उसको यापन अदृष्ट स्वरूप से बोल रहे हैं तत्व में से निवित से अदृष्ट से अनियत तो अनियत नहीं है ठीक इसी जन्म में होना कोई निम नहीं पूर्व जन्म क्या एक साधन क्या काम कर रहा है क्या इसी जाति के साधन काम का कर रहा है यही है ये कहते हैं जो है अदृष्ट है वो अदृष्ट ना संस्कार विषय से है वो तो कैसा अनियत है नियत नहीं है कि इसी जन्म में ही होना चाहिए ऐसा कोई नियम क्यों होना चाहिए अगर आपके पहले जन्म में किया होगा कुछ आपके, तो आपका ज्ञान हो जाना चाहिए आपका तो यदि नहीं हुआ है तो इस में कुछ तो चाहिए पड़ेगा यही बात है तो यह तुम आता चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो संस्कार विशेष चाहिए क्या चाहिए पुण्य कर्मों का संस्कार निष्ठांत कर्म निष्ठांत उपासना के संस्कार चाहिए तभी आपको तो जिज्ञासा प्रवर्तते है ऐसा रह सकता है तभी आत्म संबंधी आत्मा को जानने की इच्छा तैयार होगी नहीं बाहर के विषय में जानने की इच्छा होती है परम फलारक्त से ब्रह्म भवति भवि अन्य सम्भावना टीका कर्मफल से तो विरक्त है उपासना का फल नहीं चाहिए कर्म का फल नहीं चाहिए मैं तो स्वर्ग ब्रह्म रूप से विरक्त है उसके लिए ब्रह्म जिज्ञासा होती है मान्य जीवात्मा जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य संबंध जिज्ञासा होती है इसमें अन्य अन्य सम्हा अन्य सम्हा अन्य उपनिषद है इस अर्थ काम करते काके प्रदर्शन का हास्य हास्य का प्रश्न प्रतिबद्ध वर्ष या संख्या प्रदर्शक वास्तन का वही जो तो वस्तु है आत्मा आत्मवस्तु जिसके आपको जिज्ञासा होती है वही वस्तु आत्मवस्तु प्रश्न प्रतिगतव केवलों को प्रश्न प्रश्नोत्तर के रूप में स्मृति स्वयं प्रश्न करेगी शिष्य रूप और, भी और उत्तर भी श्रुति देगी केने शिकम परिप्रे शिकम वहाँ ये प्रश्न है पांच प्रश्न है वहां और स्त्रोत्रोत्र मान स्वयं उत्तर वाक्य है पांचवी उत्तर है वहां द्वितीय मानकर में प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ केने इत्यादि स्मृति के द्वारा यह प्रदर्शन किया जाता है बतलाया जाता है ऐसा कहा टिप्पणी पदय वस्तु का अर्थ विरक्त से तत्व तत्व जिज्ञासा प्रवप्रात्मक वस्तु ये वस्तु का अर्थ ऐसे वही वस्तु की ज्ञान वो हमने क्या जो विरक्त होगा संसार से जो विरक्त होगा उसी को ही तत्व जिज्ञासा की प्रवृत्ति होगी तत्व जिज्ञासा आत्म जिज्ञासा बाह्यपरा जिज्ञासा नहीं आत्म जिज्ञासा कि प्रवृत्ति उसकी होगी जिसकी नहीं होती जो बाह्य वस्तु की इच्छा में वशी भूत है वह आत्मजिज्ञासा उसके हम वायु अथवा जिज्ञासा मुझे का प्रत्यगात्म रूपम का वस्तु अथवा जिज्ञासा के माध्यम से जानकारी इच्छा के माध्यम से आत्मरूप वस्तु प्रत्यकास्तु उसी को ये दिखाया जाता है कहा है के रूपम करके मंत्र में कहा प्रभुमंत्र ने इसी बात को बताया क्या बताया परांची कहानी पराक्षाणी व्यतिरत स्वयंभूष तस्मात्म कश्यत्म कश्चित धीर सत्मा चित्य चक्षुर अंतर प्रदेश इत्यादि उपाक ने कहा कि पराच पिठाणी व्यतिगत स्वयंभूष स्वयंभू परमात्मा ब्रह्मा जी ने क्या काम किया कि इंद्रियों को बाहर रूप बनाया पराग अंत परांची बाहर के तरफ जाने वाले बाहर के सबक प्रसादी वो ग्रहण करने वाले हैं आत्मा के तरफ जाने वाले कोई इंद्रिया नहीं है ऐसे बना करके इनकी हिंसा कर डालगी परमात्मा स्वती बोलती है अच्छा काम नहीं किया आज परिणाम स्वयं को स्वयं को परमात्मा ने खानी माने इंद्रियाणी छह सौ रूपये से आकाश का आकाश है श्रोत इंद्रिया है उसको लेकर के उपलक्षण करके सभी इंद्रियों को बहुवचन से जाना छह सौ रुपये का खानी खम्खे खानी न सभी इंद्रियों परांगी परांग कश्चन इसलिए इनका कोई दोष नहीं होता है ये बाहर के विषय देखते हैं बाहर के विषयों में रखते हैं सभी दुनिया सुरपुर हमेशा शब्द चाहिए बाहर के शब्द चाहिए सबसे को बाहर के दूध चाहिए हाँ ग्राह को बाहर का दंड चाहिए तरह भी चाहिए जो जो नया नया बाजार में आए वही चीज चाहिए सुनने के लिए चाहिए देखने के लिए चाहिए इस क्योंकि उनको भयर बनाया हुआ है इसलिए ऐसा क्यों बनाया होगा भैर परमात्मा ने सोचा सबके सब मुक्त सब हो गए तो फिर यहाँ सृष्टि कैसे चलेगी जिसमर्ग स्वयं क्षेत्र में आसान हो जहर का पौधा भी जिसने लगाया हो तो स्वयं का में असमर्थ हो जाता है तो फिर सृष्टि समाप्त हो जाएगी सृष्टि भी चलाना है इसलिए बहुत मुख्य बना दिया उनमें से प्रश्चित धीरे प्रत्येगात्मा नक्षत्र उनमें से कोई धीरे पुरुष जो इंद्रियों को विषम से समेट कर अंतर्मुखी वृत्ति दिला सकता हो को परित्याग करके सबद प्रसाद से अपने इंद्रिय को तो रोक सकता हो कोई एक प्रत्येगात्मा दे पाता है समझ पाता है या ऐक्षत जो आया है लव लगाव का प्रयोग लव के, के आधन है नहीं तो ऐक्षक के आने से पहले के लोगों ने देखा ऐसा होगा हम लोग देख नहीं पाएंगे आत्मदर्शन होना संभव नहीं ऐसा लगेगा किन्व लगाव के आर्थन है लम लगाव का प्रयोग है अक्षत वृक्ष दर्शन का तो कष्ट कश्चित वीर प्रत्येगा वीर पुरुष है वो कि आवृत्य अमृतत्व विक्षण इंद्रियों को विषम से जिसने मोड़ लिया भीतर की तरफ कर दिया अंतर्मुखी वृद्धि में लाया जिसको बाहर के विषय अच्छा नहीं लगता भीतर की तरफ दर्शन के तरफ, आपको तरफ जाने की इच्छा हो गई ऐसे जो कोई भीर पुरुष है उसी को उसे ने आत्म तत्व का दर्शन करता है उन्हें अनुभव कर पाया, दर्शन करना ने देखना तो नहीं अनुभव करना जैसे दाल में नमक देखना दाल में नमक देखना मैंने आग का विषय तो है, है नहीं लोग बोलते हैं जरा दाल में नमक देखो चटने देते हैं तो देखना मैंने क्या है वहां अनुभव करना जीवन का विषय है उसको भी देखना बोला जाता है वैसे यहां भी अक्षर कार्ताक्षर अनुभव करता कोई भीर पुरुष अनुभव कर सकता है आत्म का सबकी बस की बात ऐसा ऑटो कमिशन ने कहा और मुंडको परिसंधा है परीक्ष लोकांत कर्मचिता ग्राम रो निगम आयात नास्ती अत्र काम तद विज्ञान सगुरुदेव संगीपाणी श्रोत ब्रह्मष्णु इत्यादिया अखरवणेश अखर ये मुंडको परिषद है ये अखरवेद की स्मृति है कि यहां ऐसे ही बताया क्या बताया परीक्ष लोकांक कर्मचितां जो तो कर्मजन्य होता है उसको परीक्षा करते हैं क्या होता है अनित्य होता है जैसे हम खेती करते हैं तो खेती अनित्य है चार महीना लगा करके तैयार किया एक दिन भोजन किए खत्म हो गए अनित्य है नित्य नहीं है ठीक इस प्रकार जो जो कर्मजन्य जो जो हैं वो अनित्य है ये परीक्षा करके अनुभव में है दृष्टांत इस्लोक से देखा है जो भी कर्म के ये बताएंगे हमने कर्म करके बनाया होता है जाएगा एक दिन कर्मचित जो होता है क्षीण होता है नष्ट होता है परीक्ष लोग कर्मचितान वैसे हमारा शरीर भी कर्म से जन्म है पूर्व कर्म से जन्म है इसलिए आजाना इस आवश्यक रहेगा। तो परीक्ष लोग कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आगा माने ब्राह्मण तो माने यहां ये जो तो मुमुक्षु को ब्राह्मण शब्द से कहा गया है वो तो मुमुक्ष होगा उसे वैराग्य प्राप्त करेगी कर्मजन््य फल से बैराग्य कर्मजन्य फल अनित्य होता है जैसे देखा कहा खेती आदि देखा गया है कर्मजन्य है किसान को कितने परिश्रम करना पड़ता है खेती घर लाने के लिए खाया पिया समाप्त हो जाता समाप्त हो जाता है तो परीक्षा लोकान लोकान परीक्षा कर्मचान लोकान परीक्षा। जो कर्मजन्य लोग हैं कर्म सिद्ध होने वाले लोगों के परीक्षा करके मरो जो मुमुक्ष व्यक्ति है वह वैराग्य प्राप्त करे विधर्म वैराग्य के प्राप्त करे इनसे इन कर्म पदों से वैराग्य प्राप्त करे नास्ती अतृत कृपया उसमें तर्क दे क्या तर्क दे जो अत्य पदार्थ हम चाहते हैं नित्य पदार्थ आत्मा चाहते हैं तो कृत्य पैदा नहीं होगा जो तो कर्तजन्य होगा, होगा वो अनित होगा कोई भी किसी कर्ता के द्वारा जन्य होगा वो अनित्य होगा जैसे सस्य आदि हैं खेती आदि हैं ठीक इस प्रकार नास्ती आकृत जो अकृत पदार्थित्य पदार्थ पदार्थ से माने अनित्य सावन से नहीं मिले अनित्य सावन से नित्य की प्राप्ति नहीं परीक्षा है। इसलिए फिर उस नृत्य वस्तु की जानने के लिए क्या करें? उसी मंत्र को परिश्र ने कहा तद विज्ञाना पंसव गुरुदेव विगछ अगर संसार से वैराग्य हो गया है तो कहीं न कहीं इच्छा होगी उसके अंतरात्मा तरफ की इच्छा होगी तो उसके जानने के लिए आपको तत्व को जानने के लिए जानने की इच्छा है तो गुरु के पास जाए वो तो व्यक्ति गुरु के पास जाए क्यों कैसे करो समीर पाणी श्रोत ब्रह्मकृष्ण मैंने हाथ में संविधा लेकर जाए नम्रता लेकर जाए संविधा आकर संविधा का बोझ लगेज का बोझ हाथ में तो जुटा हुआ होगा उद्दंगता लेने ल जाए उद्दंगता लेकर जाए नम्रता को लेकर जाए जाकर के किसके पास जाए कैसे गुरु होना चाहिए स्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु का विशेषण हमको है ऐसे व्यक्ति पास तो स्रोत्रिय हो दूसरा ब्रह्मनिष्ठ स्रोत्रिय सर्व बनता है ये छंद बेर को छंद बोलते हैं छंदो अधित ऐसा आपको बनता है छंदो अधे स्रोत्रियम छंदोधित ब्या कर एक सूत्र बना हुआ है ऐसा सूत्र है तब का अध्याय पंचम अध्याय जाता है अष्टाध्याय श्रोत संबोधित, श्रोत शब्द निपात से वह है, ऐसा बनाते हैं छंद शब्द से शुरू करते हैं, छो अधिके ये विग्रह होगा वेद को पढ़ता है उसको क्या करेंगे वह अध्ययन करने वह घन प्रत्यय कर देते हैं परिध प्रकृति जो तो छंदस शब्द है उसको श्रोत्र आदेश कर देते हैं सब हो जाता है बन जाता है श्रोत मैंने वेद पड़ा हुआ शास्त्र पड़ा हुआ ऐसे गुरु के पास क्या है क्योंकि हमें उपदेश चाहिए अगर शास्त्र नहीं पढ़ा हो तो उपदेश नहीं दे पाएगा इसलिए स्रोत होना चाहिए ऐसे गुरु विपास दूसरी बात शास्त्र तो पढ़ा हो किन्तु बुभुक्षी हो जैसे रावण था बहुत बड़ा ज्ञानी था बहुत बड़ा पढ़ा लिखा भोग था कि भुभुक्षी था, था तो ऐसे गुरु कपाश जा रहा हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि संसार करता बहुत गुरु जी ऐसे बिल के बुभुष् प्रशिक्षक ऐसे बिल जाने इसलिए आप ब्रह्मनिष्ठ हो दूसरा हो विषय निष्ठ न हो गुरु ब्रह्मी निष्ठा इससे सर परिष्ठा जिसकी स्थिति को निष्ठा बोलते हैं नित्रांत स्थिति निष्ठा हमेशा उसी में रहना उस आत्माभाव में रह रहा हो ऐसे गुरु को तो परमनिष्ठ बो न कि विषयनिष्ठ न हो न तो आपको भी परिजन उसी लगा देगा ऐसे गुरु के पास जाए जो विषय सब गुरु का श्रोतु परमनिष्ठ होंगे तो शास्त्र कड़ा हो जो कि कर, कर सकता है हमें उपदेश चाहिए दूसरी बात ब्रह्म विष्ण हो विषय ब्रह्मा रखने वाला आत्मा रखने वाला इत्यादि आक्रमण रूपये ऐसा कहा है ऐसा तो कर्म फरा विर क्रम जिज्ञासावत अनुभव आगे आदृत्य चक्ष कर्म देते हैं इससे आवृत चक्ष का आपके क्या हाईकोर्ट करते हैं साध्य साधन भाव आप उपरत करा आवृत चक्ष साध्य साधन भाव साध्य साधक यज्ञावी साध्य स्वर्या जो तो साध्य साधन भाव है इससे ऊपर तक कर्म कर इंद्रिय समुदाय जिसे उत्तराण हो गया उस तरफ लगते नहीं जिसका उसको कहा है आवृत्त चक्षर है वह तो ऋषि का दर्शन ऋषि को होगा अनुभव होगा ये कहा चक्षुग्रहण से उपलक्षा यहाँ पर चक्षु शब्द है केवल मंत्र है उसका उपलक्षण है सभी इंद्रिया जितने भी हैं सब साथ ही साथ संसार से निरक्त है यही है यहां ये, ये आदृत चक्षु का ऐसा क्षति अन्वय व्यक्ति के सिद्ध कम क्या क्या है जब तक साध्य साधन भाव से वैराग्य नहीं होगा तब तक आत्मजिज्ञासा नहीं होगी यही अन्वय होगा जब साध्य साधन भाव से विरक्त होगा तो आत्मजिज्ञासा होगी और साध्य साधन भाव से विरक्त नहीं होगा तो आत्मजिज्ञासा नहीं होगा होगी अनुभव सिद्ध है किसको बताते हैं एवं ही विरक्त किसाधन भाव संसार किस जो विरक्त होगा भाषण का एवं ही विरक्त इस प्रकार विरक्त का प्रत्येक आत्मिषण विज्ञान आत्म संबंधित जो विज्ञान विज्ञान स्रोतुम मन तुम विज्ञान का तो सामर्थ्य उसे में सामर्थ्य आए उत्पन्न क्या सामर्थ्य आत्मा आत्मा जो तो विषय का विज्ञान को सुनना आत्मज्ञान के सुनने की इच्छा मनन करने की इच्छा और उसको अपरोक्ष करना पहले तो आत्मा आत्मसंत विज्ञान परोक्ष ज्ञान है उसके सुनने की इच्छा उसके बाद मनन करने की इच्छा फिर भी विज्ञान को होना मैंने अपरोक्ष ऐसा सामर्थ शक्ति आ जाती है मनोबल ऐसा बन जाता है नकार से निभा सकती अन्य कोई गति नहीं है, अन्य प्रकार हो नहीं सकती ठीक है हमें देखिए अविरत से बहिर्वशय क्षिप्त चे कैसा जो अविरक्त है विरक्त नहीं है जिसके मन चित्त बाहर के विषयों में क्षित्त है माना फेंका गया है बाहर के विषयों में लभता हुआ है जिसका हम बाहर के विषय में आशक्त है ऐसे व्यक्ति का अभिव्यक्त बैुर्विषय विषयक्षिप्त विषय आक्षिप्त जिसको बाहर के विषय में आक्षिप्त है चित्र लिपता हुआ है चित्त, चित्त, चित्त। उसको आत्मविज्ञास जिज्ञासा ही नहीं होगी उसको संसार के पदार्थों की जानने की इच्छा होगी ये मिले ये मिले वो वो कैसा है वो कैसा है उसके बारे में निष्कर्ष निकालो आधुनिक वैज्ञानिक यही तो काम करते है ना बड़े सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं किन्तु विस्टार्थ कर रहे हैं किसका बाह्यो दूसरा अगर आत्मा के तरफ विचार कर तो जल्दी आत्मज्ञान बन सकते थे का बहुत है उनमें किंतु मन को दुरपयोग कर रहे बाहर की दिशा तो बता रहे आत्मजिज्ञासा होती ही नहीं है तो, तो बाहर के दिशा तो में रम रहेंगे उसी को जानने की इच्छा नहीं बाहर के दिशा एक ना अनंत है वो कभी जीवन भर में जान पूरा जानना संभव नहीं तो है हमसे जाता भी किसी प्रकार से बाहर किश्वर में फंसा हुआ जो तो व्यक्ति होगा किसी प्रकार से आत्म जिज्ञासा थोड़ी बहुत हो भी गई जाता भी न फलाशाह फल देने वाले नहीं होगी परमात्मा इतने बोध कराने वाली नहीं होगी न फला वसाह सूर्य याद हो देखते रहते तो। जैसे सूर्य को याद करने का अधिकार नहीं है अगर याद कर भी लेना तो फल नहीं मिलेगा ठीक इसी प्रकार जो तो बाहर के दिशा में चित्र का फंसा हुआ है वो व्यक्ति तो यह पहले तो आपके संबंध में जिज्ञासा होगी है? नहीं कथंचित हो भी जाए महात्मा के पास आने जाने लगे तो एक झूठ बैठे महात्मा से, से प्रश्न करने लग जाए थोड़ा तो होने भी लग जाए किंतु फल फसाना फल देने वाली नहीं होती जो फल है आपका तो जिज्ञासा का फल क्या है ब्रह्मात्मा के बोर्ड अहम ब्रह्माष्टी जिज्ञान वहां फल है वहां तक नहीं पहुंचता है ये जैसे शुक्र याद का याद करने का अधिकार नहीं है याद की इच्छा ही नहीं होगी अगर कथनचित कर भी लेगा तो फल वैसी हो जाएगी यद्यवम उपनिषद कर्मकांड का संबंध अस्थित अच्छा सूर्गा संदा करना जाता हमारा ठीक है कर्मकांड का उपनिषद का संबंध दिखाई पड़ा कर्मकांड कर्मकांड का फल सूर्य होती होती निष्का करे तो वह माने आत्मज्ञान के सहा बन जाते हैं अंततम तो शुद्धि के माध्यम से तो इनमें साथ साथ संबंध दिखाई पड़ता है येतु कार्यकार दिखाई पड़ रहा है पूर्वादिशन का संचयवादी बोलना चाहता है कि यद्यपि उपनिषद कर्मकांड संबंध अस्त उपनिषद का कर्मकांड के साथ संबंध है यद्यपि है उपनिषद का संबंध है ठीक है तो फिर भी तथापि उपनिषद जन ज्ञान से निश्चित उपनिषद से उपनिषद पढ़ने से जो ज्ञान होना है वो ज्ञान का प्रयोजन तो है ही जो भी होगा प्रयोजन का उद्देश्य मंगो भी न प्रवर्तन तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है पहले तो प्रयोजन उसको दिखाया उसके बाद उसकी प्रवृत्ति होती है क्योंकि आप यहाँ आए हैं आपका जो तो प्रयोजन है तब आपका पैर चला प्रयोजन में प्रयोजन को उद्देश्य किए भी मंदो की न प्रवर्त जो मंद से मंद बुद्धि वाला की प्रवृत्ति होगी विवेकी की प्रवृत्ति कहा से होगी तो ये हो। यद्यपि कर्मकांड का उपनिषद के उपनिषद का कर्मकांड से आपको संबंध तो दिखाई दिया ठीक है कि होने पर ये उपनिषद जन्य जो फल होना चाहिए फल नहीं है कोई गुरुवार को उपनिषद जन्य ज्ञान शोजन का उपनिषद जन्य जो ज्ञान है जो यारों का सुप्रयोजन सिद्ध होता ना उसे क्या मिलेगा ना स्वर्ग मिलेगा न द्रहलोण मिलेगा कुछ नहीं मिलना है क्या मिलना है सब छोड़ना ही छोड़ना है मिलना कुछ भी नहीं सदा सदाई है मिलना कुछ भी नहीं जितने कुछ छोड़ना यहाँ के त्रिगुल को मिलना है जितने आरोप लगा रखता है मैं पुरुष हूं स्त्री हूं अमुक हूं हूं ये हूं जवान हूं बूढ़ा हूं ये सब इनको छोड़ना है बस ये मुख्य बात यह है मैं शरीर हूं मनुष्य हूं ये सब छोड़ना है मिलना कुछ भी नहीं सब छोड़ेंगे तो फिर मिल गया बात तो पाना कुछ भी नहीं सब खोना ही खोना है तो परिषद करने वालों को थोड़ा विचार करके रहना होगा पाना तो आप तो ना बैठना चाहिए ना तो खोना ऐसी बात यह कुछ अलग ढंग से शास्त्र है तो ये इस प्रयोजना का आप नवपुरुष को व्याख्या हो इसलिए परिषद की व्याख्या भी करनी चाहिए आप जनवरिषद की व्याख्या करना चाहते हैं शंकराचार्य जी का पूरा है व्याख्या तो नहीं कर दो उपनिषद जन्य जो तो ज्ञान का कोई तो फल नहीं है निष्प्रयोजन है वो व्याख्या नहीं करना चाहिए व्याख्यारम्भ न संभवती आशंका न उपनिषद व्याख्यारम्भ सम्भति है न संभवती हकावाद क्रिया को लगाते हैं उपनिषद जन्य ज्ञान व्याख्या तो करने की आवश्यकता नहीं है ऐसी शंका कर दी समुचय आदि ने उसे कहते एक तस्मात आशंका एक तस्माच प्रत्यत्मक ब्रम ब्रह्म विज्ञान आप कि अंतरात्मा को ही ब्रह्म भाव से समझता है आज जीव भाव में समझ रहा है जब ज्ञान होगा तो हम अहम ब्रह्मास्मी स्थिति में पहुंचेगा जब पहुंच जाएगा व्यक्ति तो क्या होगा यहाँ प्रत्येगात्मा विज्ञान आप प्रत्येगात्मा को ही ब्रह्म रूप से जिस समझेगा उस विज्ञान से संसार बीजमान अज्ञान काम करम प्रवृत्ति कारण अशेष को निवर्त है यह फल हैज्ञान का आत्मा को ब्रह्म समझना हम ब्रह्मास्म इस भाव में जो पहुंच जाता हो शरीर को लेकर के तो नहीं थोड़ा शरीर इस सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों को हटाने के बाद में इस जीव अभी जो जीव निखला उसको देखना वो तो ब्रह्म से भिन्न हो ही नहीं सकता वो ये इस प्रत्यकात्मक विज्ञान से क्या होगा हम ब्रह्मास्म विज्ञान से संसार बीजम निबद्ध संसार का बीज है क्या है अज्ञान संसार का बीज अज्ञान है चा कहा है वो काम कर् प्रवृत्ति कहा अज्ञान होगा तो विश्व इच्छा होगी काम इच्छा हो। और इच्छा होगी तो प्रवृत्ति होगी यह अज्ञान काम और कर्म का प्रवृत्ति का कारण है अज्ञान ये संसार का बीज दीजे अज्ञान किसका अज्ञान अपना ज्ञान अपना स्वरूप का अज्ञान अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण हमें शरीर में आ गए शरीर भाव में बैठ गए इसके विषय चाहिए इच्छा होती है फिर आगे उसके पाने के लिए कर्म करना लग जाता है तो संसार का बीच जो अज्ञान है काम कर्म प्रवृत्ति का आगम जो इच्छा और प्रवृत्ति का कारण है कौन अज्ञान इसका कारण अशेषत्व निगरते थे उसका एक अंश भी नहीं जाएगा सब समाप्त हो जाए किसका अज्ञान का इस विषय ज्ञान से फल है प्रयोजन है संज्ञा का प्रयोजन नहीं है इसलिए मैं इस पर उपनिषद की व्याख्या नहीं करनी चाहिए बताते तो न जो ज्ञान होगा उपनिषद से जो ज्ञान पैदा होगा अहम परमाश से ज्ञान होगा वो तो ज्ञान संसार के बीच जो अज्ञान है उसको नष्ट करता है जो कि काम और कर्म का प्रवृत्ति का कारण था तो नहीं जब अज्ञान है तो काम भी नहीं करना भी इच्छा भी नहीं होगी और विषय ये प्राप्ति के लिए चिंतन भी नहीं करेगा निवर पते आगे भाषण में कहते हैं ईशावास को सप्तम मंत्र बोलते कहा को शो का एक मंत्र से ऐसा करके ईशावास उस अवस्था में जब पहले वाला हुआ? हाँ सारे, सारे बार आप क्या है स्वीन सर्वाने आत्मा ही लाभ हो जाने सारे सारे प्रपत्र को बाध करके सब कर आप आत्मरूपी हो गए अब कुछ बचे नहीं रज्जु में जितने भी हम कल्पना करते थे भिन्न भिन्न कल्पना एक व्यक्ति बोलता था कहाँ पड़े एक बोलता था घूषित रहा है एक होता जल ला रहा है एक और का माला एक और था लाठी बाद में सत्य सब, सब एक ही बन गए क्या बन गए रज्जू भी बन गए क्या था। तो तो जला देखा सब रज्जु बन गए वैसे यहां भी जो तो हमें पंचमिशन के रूप में दिख रहे संसार रूप में दिख रहे हैं जाति पाति के रूप में दिख रहे हैं सैनिक रूप में दिख रहे हैं जिस टाइम आप प्रबुद्धि होगी हमारी आत्मा की वृद्धि होगी तो आप अव हो जाएंगे बाद हो जाएगा सत्य अनुसार तो पत्र को भोग उस अवस्था में फिर शोक हो रहा होगा अभी तो हम शरीर में बैठे हुए हैं हमारे शरीर के संबंध से अन्य अलग संबंध है कि मेरा व्यक्ति है मेरा देश है गांव है हम का ऐसा ऐसा करके ये शत्रु है मित्र है शोक हो रहा है शत्रु को देखे शोक होता है मित्र को देखे मोह का है क्या है चलू जब आपका हाँ भाव में पहुंचेगा तो शोक की निवृत्ति होना यह फल हो जाता है किसा आवास दिखाया है फल है यदि मंत्रवार इशारा सबसे कहा और छांडव कहा तरपी शोकम आत्मदेव शांत कुमार और नारद के कहा मैंने आप जैसे विद्वान से सुना है तरपी शोकम आत्मदेव स्वतंत्र भी घरों दृष्टि मैंने आप जैसे विद्वान से सुना है तरपी शोकम आत्मदेव आपका देता शोक को पार कर जाता है ऐसा सुना है क्यों तो मैं तो शोक कर रहा हूँ मैं अज्ञानी हूँ नारद बोलते हुए फिर गोमा विद्या का उपदेश होता है सप्तम अभ्याय जैसी चर्चा है और मुंडको परिषद ने कहा इसी बात को कहा उपनिषद जन्म ज्ञान का फल नहीं जब बोलता है ना उन्वाजी जनता उठा जिसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है उसका उत्तर दिया है मुंडको प्रश्न कहा वित्त दे सर्वशंसया क्षीय दे चार कर्माणी तस्मी पृष्ठ परावर और वो भी अवयो यहा पराव गौरी संसार का सबसे बड़ा देवता कौन है पढ़ा हिरण्य वो भी अवर है जिससे छोटा है निकृष्ट है जिससे जो देव निरातर आत्म तत्व से वो भी छोटा है और श्रेष्ठ संसार में श्रेष्ठ देवता माना जाता है हिरण्य गढ़ वो भी है निकृष्ट है जिससे अस्मा गौरी समाज और वो भी अवधर है कश्मीर दृष्टि कुछ परावर परमात्मा का दर्शन दर्शन हो जाने पर यात्रा कहते हैं दर्शन होने पर परोपी अवर हो बहोगी का विग्रह मान परावर में बहुत समाज पर जो यहाँ का सबसे बड़ा तो देवता है वो भी अवर है निकृष्ट है जिससे जिस आत्मा से, से? तो वो परावर परमात्मा है तो उसको देखने पर आए अनुभव में लाने पर अहम ब्रह्माष्टी होने पर यह है अगर ऐसा हो जाए अहम ब्रह्माष्टी हो जाए तो क्या होगा ये काम होंगे उसके हृदय ग्रंथि हृदय में जो गांठ पड़ा हुआ है मैं मनुष्य हूँ ये हृदय ग्रंथि है जड़ चेतन के जो अध्यास बोलते हैं तालात्मक बोलते हैं ए, कि चीज की ग्रंथि करके गाँट अरे है ये सिर्फ गांठ बोलते हैं ऐसा गांठ है छूटना मुश्किल है दूसरा काम तो खुलता है टूटता है ये गांध ऐसा गांठ पड़ा हुआ है टूटता आम मनुष्य ऐसा होता है अहम पुरुष अहम स्त्री अहम बाला अहम वृद्ध पीदार यशु कहा है हृदय जब परागर परमात्मा दृष्टि से पहुंचेगा व्यक्ति तो अहम ब्रह्मास्म पहुंचेगा तो ये कालात्म समाप्त हो जाएगा जो अभ्यास है शरीर और आत्मा का परस्पर वो अभ्यास है ब्रह्म ब्रह्मसूत्र का अभ्यास वहां से आवर्जन करा है तो ये समाप्त हो जाएगा यानी शरीर से अपने को अलग कर जाएगा जोड़ेगा नहीं था चिपकाएगा नहीं चिपका करके बोल गया जैसे कोई व्यक्ति खंबे को, को पकड़ा हो और बोलता है मैं, मैं खंभा हूँ बोलता हूं वैसी स्थिति अभी आपकी है खंभा को पकड़ा हुआ है और मैं खंभा हूँ बोलता हूँ वो स्थिति आपकी है ऐसा नहीं तो तस्वीर दृष्टि बराबर तस्वीर परमात्मा बराबरी दृष्टि उस पौध पर, पर भी अवैध जैसे ऐसे परमात्मा के दर्शन होने पर अनुभव होने पर विद्य दे हृदय गंभी हृदय का गांध एक जल चेतन की जो ये वो है ग्रंथि है तो समाप्त हो जाएगी मैंने अलग हो जाएगा जल चेतन अलग हो जाएगा जल रात अलग देखने लग जाएगा चेतन अलग भाषण लग जाएगा यही है तादाप समाप्त हो जाएगा देह के तादाप का समाप्त होगा एक ग्रंथि क्योंकि योग सूत्र ने इसको अस्मिता शर्द से जोड़ा है अविद्याष में अस्मिता शर्द ही जल चेतन के जो तादात्म्य इसी को अस्मिता तो शर्द से जोड़ा है विद्यते हृदय ग्रंथि संशय सर्वसंशय जितने भी संशय उत्पन्न होते थे, होते थे पर के बारे में इस के बारे में क्या है कर्म कैसा करना यह कर सबसे जितने भी है सब समाप्त हो जाते जब आत्मभाव में पहुंचेगा तो समाप्त सब संशय समाप्त हो जाए और छी गंगे चार से कर्मा इसे कर्म भी सब के सब नष्ट हो जाते सब माने तीन प्रकार के कर्म की चर्चा है प्रारंभ कर्म संचित कर्म आगाम कर्म उनमें से कारक तो भविष्य ही समाप्त होगा हो अच्छा बाकी दो कर्म समाप्त हो जाते हैं। का को छोड़ करके संचित और आगामी दो कर्म उसके समाप्त हो जाते हैं संचित कर्म तो ज्ञान हुआ तो ज्ञान आदमी शरद कर्माण माध पिटे तथा गीता विचित्रद बताया तो, तो, तो, बता तो नष्ट होगा जल जाएगा जितने भी संचित करों का धैर्य समाप्त हो जाएगा और आगामी कर्म उसको छूएगा ही नहीं क्यों अपने को करतापन आएगी उसमें सत्ता कमा के कारण जब का लेप होता था, वो ये लेप हो ही नहीं सकता ऐसे कहा, जैसे पलाव में कमल होता है वहाँ रहती होती अलग होता है उसी प्रकार जीवन की असंगता में जीवन होगा जीवन की अवस्था में आत्मज्ञान के बाद तो आगामी लेप लगेगा ही नहीं और संत जल जाएंगे समय रहगा प्रार्थ को भोग से समाप्त कर देगा तो छीअंत अश्य कर्मा अश्वे सहगत मुख्य हो अश्य ज्ञानी न इस ज्ञानी न कर्मानी छियां कर्म नष्ट हो जाते हैं तस्में परावर्षण तीन काम हो जाते हैं उससे उस आत्मदर्शन यदि किसी को तो तीन काम एक तो का समाप्त हो जाना सारे संदेह से समाप्त और संदेह समाप्त हो जाना और संपूर्ण कर्म का विनाश हो जाना ऐसा काम होता है करके इत्यादि इत्यादि स्मृतियों ने क्या कहा कि इसका अर्थ होता है कि संचारिजम अज्ञान काम कर्म प्रतिकारों अशेषो निवर्तते जो पूर्व में उस हिस्सा मिलता था ये सिद्ध होगा यह क्या ठीक है समुच्चय अभिप्रायों संग समुचय वादी है कर्म और ज्ञान के समुच्चयवादी भक्ति प्रतिदा भी हैं मान ज्ञान होने पर भी कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि तो यावत जीवन अभिनतन विज्ञान ऐसा रहा है अग्निहोत्र के कब तक करना जीवन भर करना है ज्ञान बीच में होगी गया, और थोड़ थोड़ थोड़ गया। सतन, तो अग्निहोत्र छोड़ थोड़ा जाए देख भाग्य है ऐसा है करना पड़ेगा पूर्व में वह कर्मा जीव समान सौ साल से ज्यादा आयु को कहा नहीं है सौ साल भट अग्निहोत्र करके रहना बोला है अग्निहोत्रादि कर्म करके रहना होगा ईशावास में कहा तो समुचेवादी है भट्ट प्रबंध है उपवक्ष हैं भट्टवास्कर आदि हैं ये समुचेवादी है ज्ञान कर्म समुचेवादी है समुचयदारी अभिप्राय शे संचयबाजी का अभिप्राय की शंका उठाते हैं कर्मसंहिता शंका कर्मसहिता अभिज्ञान एक सिद्ध थी ये जो आप कहते हैं अज्ञान की निवृत्ति जो बोलते हैं यही होगा ना ज्ञान का फल क्या है संसार का जो बीज अज्ञान है उसकी निवृत्ति है जो काम और कर्म प्रवृत्ति के कारण था उसका नाश होना ये बताया तो ये तो कर्मसहित ज्ञान से हो जाएगा समुचय से सिद्ध हो जाएगा कर्म सहित ज्ञान आप लेकर क्यों कर्म सहित ज्ञान में तो ज्ञान से मोक्ष तो मिल जाना है ज्ञान पास हो ही जाना है तो कर्म सहित ज्ञान से हो ही जाएगा जब एक ही से होता है तो दो मिलने से नहीं होगा कार्य हो जाएगा सिद्धति चेत मौन ऐसा पुरवादी बोले तो सिद्धांत मौम ऐसा नहीं समझ रहा जो कहना चाहते हैं टीका देखी कटे टीका बोलना चाहते हैं कर्म सहित ज्ञान कैसे हो सकता है एक ही वेद में गौर तो लिखा हुआ है स्वाध्याय और अध्ययन तत्व एक श्रीपी का वाक्य है जब अपना स्वाध्याय करेगा देर का स्वाध्याय करेगा तो कर्म का करेगा ज्ञान का करेगा ये ही शास्त्र में विहित है तो छोड़ना दोनों को नहीं है यही आप एक देखते हैं कर्म सहित ज्ञान से मोक्ष कैसे हो सकता है करके कोई ये दिखाना चाहता है एका विधि परि तत्व एक अध्ययन स्वाध्याय अध्ययन थोड़ा हुआ है तो एक ही देर पर अध्ययन कहाँ है दोनों का कर्म का भी होगा तो वेद पर होगा होने से कर्म ज्ञान कांड और एकम फल पाचन इसलिए ये एका अध्ययन के माध्यम से कर्म कांड का और ज्ञान कांड का एक ही फल जाना चाहिए जिनका भिन्न फल नहीं टाना चाहिए कर्म का और तो है एक ही वेद का अध्ययन है दोनों में कर्म भी वही चर्चा कर्म भी चर्चा वही ज्ञान की तरफ दोनों पड़ा है उसमें एक ही वेद में लिखा है किसी को त्याग में करना अच्छा नहीं संशयदारी का है तो कर्म ज्ञान कांड एकम फलम लक्ष्य दोनों का फल एक ही कहना चाहिए ततः कर्म समुचिता ज्ञान स निवृत्ति लक्ष्मल सिद्ध थी पूर्वाजी बोलता है की इसलिए क्या होगा कि इससे कर्म समुचित जो ज्ञान है दोनों मिलाकर के सब निदान संसार निवृत्ति निदान होता है कारण का संसार कार्य अज्ञान अज्ञान सहित संसार की वृद्धि यह फल हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा सिद्धि न कर्मों से विरत से उपनिषद आ रहा आपने कहा कि कर्मों में जो दिखता है उसके लिए उपनिषद आरम्भ जो कहा था वो गल्प कर्म करना है कर्म से दृढ़ता के लिए उपनिषद आरंभ नहीं आपने जो कहा था कर्मों में जिसका वीरक्ति आ रही हो साधार्वजनिक कर्मों में वही उपनिषद का अधिकारी ये कर्म ऐसा कहा टिप्पण यह एक नंबर के एक आदमी अथवायोग कहते हैं एक अमान हो सकता है प्रयोग और अमान के परिकार कहते हैं क्या हो सकता है कर्म ज्ञान कांडे एक फल के मान मोक्षा फल के दोनों एक फल देने वाले हैं कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों एक ही फल देने वाले हैं मोक्ष रूप कौन सा सफल मोक्षरूप फल देने वाले हैं होते तो हैं जो एक विधि अध्ययन करो एक ही शास्त्र में विहित अध्ययन कर्मकांड में ज्ञान कांड एक ही शास्त्र में जेल है वित्रे के नाम वित्रे की अनुमान होगा एक फल वाला नहीं होगा वो एक विधि बीच अध्ययन में नहीं होगा जैसे ज्योतिष चिकित्सा शास्त्र ज्योतिष शास्त्र चिकित्सा वैद्य शास्त्र अलग अलग है एक एक तरह से पढ़ने का नहीं अलाग अलाग है फल भी अलग अलग है ज्योतिषास्त्र भौगोलिक भूगोल आदि का बढ़ोल्स चिकित्सा शास्त्र संगे वित्रेगी के शास्त्र है तो ऐसा पूर्वाडे अनुमान किया अभी अनुमान सत्य है कि गलत है यदि वो तो फिर कप से तो ज्ञान तो से मोक्ष लाना पड़ेगा सिद्धांत को क्या होगा देखेंगे अभी टीका देखिए तो पता लग जाएगा अध्ययन विधि परिग्रह मात्रा कर्कांक से नक्ष सत्यम सिद्धांत बोलते हैं अध्ययन विधि के परिग्रह मात्र से ठीक है एक ही देख के दोनों आ गए कर्मकांड में ज्ञान कांडों की चर्चा ही से कर्म कांड को क्या मोक्ष फल मानना कल्पना करना संभव नहीं है क्यों फलांतर अगर विरोध रहा क्योंकि ये जो ज्ञान का फल अन्य कर्म का फल अन्य सुनाई पड़ा है कर्म का फल मोक्ष नहीं सुनाई पड़ा क्या सुनाई पड़ा स्वर्ग लोग पितृलो फलांतर लो। जो सुनाई पड़ा है उसका विरोध जाएगा ये दो की टिप्पणी देखिए कर्म का फल क्या दिखाया हुआ ये बताते तो दर्श पूर्णमा से आप ज्ञान भेजेता सूर्य काम ऐसा क्या है जो तो स्वर्ग चाहने वाला व्यक्ति हो क्या करे दर्श याद और पूर्णमाशया दोनों करे तो ये दोनों साधन बनाए ऐसा है कर्म का फल वहाँ पर मोक्ष बताया स्वर्ण बताया बताया इत्यादि प्रमाण में ये प्रमाण है जैसे न कर्म कांड से मोक्ष फल अभाव कर्म कांडल वाला नहीं है उसका अभाव से होने से मत प्रफल का अभाव होने के कारण निश्चय हो जाता है इस बात के से कौन सा बात बात्य से दस असाध्याम इस बात के से कर्म काम में मोक्ष देने वाला नहीं है निश्चय हो जाता है होने से जो तो आपका अनुमान है बाढ़ से ग्रसित है बाढ़ कैसा आंशिक बाप ज्ञान कर्म और ज्ञान काम में दोनों मिलकर मोक्ष देना बोला ज्ञान को मोक्ष देगा ठीक है किंतु कर्म नहीं पाएगा आंशिक बाल जो जाएगा ये बोला चार दिन आंशिक बार पीड़ित अमान भाव तुम्हारा जो अंत था क्या था? कर्म एक के था कर्मज्ञान कांडे एक विधिता अयनक ज्योतिषिपिता शास्त्रों की जो, जो अनुमान था उसमें आंशिक बार माने जो तुमने पक्ष बनाया पक्ष में एक का एक है एक नहीं है ठीक है तो इसलिए कहा न सिद्धांत कहते हैं पूर्वाजी कहा था भाषण में कर्म सहित अभी ज्ञान आप सिद्धित मोक्ष सिद्ध भी कर्म सहित ज्ञान से भी मोक्ष सि हो जाएगी ना उसके लिए उपरिषद का व्याख्या करने की आवश्यकता आप है आपने कहा था कि उपरिषद की व्याख्या स्वीक जाती है किन् ज्ञान से मोक्ष की असिध हो गया कहा था उन्होंने नहीं वर्ष सिद्धांत किया क्यों भाव समेत तस् अन्य सर्वश कर्मण बाज वृद्धा सर तस्कर अन्गतकार मोक्षत कारणे मन वृद्धा सर तस्कर अन का कारण है का का का कारण कारण कारण कारण माना में अन्य अन्य अन्य अन्नका मोक्षत कारणी बताया तो क्या मानता है जो कर्म करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति जा रहा है यहां से आरम्भ करते हैं मेरी पत्नी हो जाए कर्म करता है पत्नी चाहिए पत्नी जीतना कर्म नहीं कर सकता चाहे रमेश अधिकारी ये प्रस्तुतियंत पुत्र का एक जैसा वहीं पर आया और श्लोक जीतना को जिता तो पुत्र से जीता जाए क्यों पुत्र से श्लोक जीतना मैंने होता क्या है अब हम चलने वाले हैं तो हमारे आगे हमारे जो पितरों का देवों का जो हार था बोझ था हमारे कमों पर वो था वो तो पुत्र को सौंपना होता है प्रतिपत्ति कर्म करके आता है शास्त्र में अंतिम अवस्था में कौन ब्रह्मा कौन लोक के कौन आत्मा करके प्रतिपत्ति कर्म पुत्र को सौंपना होता है वो सौंपना ऐसा करते हैं तो वो अगर पुत्र नहीं रहेगा तो उनको हृदय चुकाव नहीं मिलेगा ये पुत्र से यह लोग है पुत्रे वाले लोग जाइय पुत्रेड़ा को जाइयो मानते नहीं करना कर्म से ये लोग नहीं जीता जाएगा और ज्योतराधि कर्म से उसके लिए पुत्र चाहिए उसके लिए पुत्र के लिए पत्नी चाहिए तो शादी जाय आरम्भ करके पुत्रा ये लोगों जाइये ऐसा है पुत्र के द्वारा ही इस लोग को जीता जा सकता है और कर्मा पित्रो का लोगो कर्म से पिपाए स्वर्ग जीतना है अवजोतराधि कर्म करेंगे दस प्रमा से करेंगे तो स्वर्ग लोग मिलेगा और विद्या विद्या बने उपासना उपासना से देवलोक मानी ब्रह्मलोक ये मिलता है करके अन्य फल सुनाई सदाई पढ़ाई करना भाषिकार्य बोलना चाहते हैं इसे कर्म के ज्ञान में कोई मतलब ही नहीं ये कहना चाहते हैं क्योंकि आत्मा वो अंदर से लोक रह तीन लोग हैं यह लोग और पितृलोक और देवलोक ये तीनों लोगों का कारण तो कर्म का कारण तो कर्म तो इसका कारण माना है तीन लोग का कारण माना है कर्मोपासना अन्य लोगों के का आत्मकल्प नहीं करा कहा कर्मसुचित ज्ञान विदिषित यदि श्रुति में श्रुति को अभिष्ट होता विधा में इष्टम विधीक्षित विधान करने कर्म सहित ज्ञान कर्मसुचित ज्ञान संचयित कर्म इष्ट होता विधि यदि विधान का पेशा होता है तर तब पारिद्राज्य था संन्यास धर्म का पारिद्राज्य धर्म को उपदेश नहीं करना चाहिए वही वृद्धाग्र में पहले ये जो पुत्रे आयम को जैसे आदि दिखाया वही आदि वृद्धागन में एक माने पारिद्राज्य धर्म को उपदेश करते ये बोलना चाहते हैं पुनः उपदेश उपदेश होता है फिर क्या हेतु अभिधान अभी पर्व के साथ वो हेतु के कथन के साथ अभिधान माना कथन तर्क देकर बेटा कहा था तब समुचय करते हैं समुचय में तात्पर्य नहीं, नहीं। था। था? है धर्म और ज्ञान का समुच्चय प्राप्त नहीं है ये बताता क्या कहा पत्र वाची कहा पत्र पारिविधान्य हेतु रूप उसे पारिवे ने संयास लोकेश्वर द्वितेश्वर पुत्रेश्वर आदि का त्याग यह सन्यास होता है कर्म का त्याग जब दिव्य पवित्र संस्कार करके जब अहिंता बढ़ गए थे षणास्त्र में प्रवेश कर गए थे अग्निहोत्री बन गए थे वहाँ से आरंभ हुआ था कर्म उस तरह का प्रत्याग करने का संयास है तो प्राय पाड़ा उसी का नाम है तथा पाणित्राग विधान है तो पाड़ा के विधान वही है कहा उसी प्रत्यापन कहा कर कर्म की चर्चा होती गई वही पर विधान में हेतु बताया कारण बताया क्या कारण बताया कहते हैं किन प्रदया करीश्यासाम आत्मा अलग ऐसा संन्यास के लिए कर्म त्याग के लिए हेतु बताया हम प्रजा से क्या लेंगे माने कर्म का फल प्रजा प्रजा फिर स्वर्ग अथवा उपास के देवल के ही है तो इससे हम क्या करेंगे तो या प्रजा स्वर्ग उपलक्षण के लिए और प्रजा है पितृलोक है अथवा देवलोक से हम क्या करेंगे ऐसा कौन करेंगे किम कर क्या करेंगे हम ऐसा मोटिव हम लोगों का जो हम लोग हैं मुमुक्षु हैं हम लोगों का क्या होगा अयम आत्मा हमारा तो वो लोग नहीं है बाह्य लोग नहीं है ना ये है, ना है, ना है। है ये धरती है न स्वर्ग है न ब्रह्मलोक है अयम लोग का ये लोग आपका लोग हम तो ये चाहने वाले हैं धरती चाहता, चाहता हो वो पुत्र पैदा करे और स्वर्ग चाहता हो कर्म करे और ब्रह्मलोक चाहता हो उपासना करे हमको कोई चाहिए हम तो यह लोग अयम आत्मा अयम आत्मा अयम लोग हमारा यह आत्मा है योग लोग कहते दृश्यते लोका हमारा लोग यह है आपको लोग आप लोग क्या आने वाले हैं इसलिए हम क्यों तो चिंता हम प्रजा से क्या लेंगे उस तर्म से क्या करेंगे उसी उस से क्या करेंगे ऐसे हम के में हेतु बताया उन सन्यास के लिए हेतु बताया टीका थी। देखी थी। प्रजाश्द से उपलक्षण आप आम यह कजासब्दी क्या है वो उपलक्षण मैंने वहां प्रजा से क्या लेना है कर्म भी लेना है उपासना भी लेना है तप्रायम इत्यादि भाषण में तप्रायम हेतु अर्थ वो जो हेतु दिया था किन प्रजा परिषम हो या वो जो कहा था हेतु दिया था उसका अर्थ यह होगा क्या अर्थ होगा प्रजा कर्म तत्समुक्त द्वितिया तीनों को लेना है प्रजा हो चाहे कर्म हो चाहे कर्म संयुक्त द्वितिया उपासना जिनसे इन तीनों से मनुष्य पितृ देवलोक प्रय साधन है ये तीन लोग के साधन है मनुष्य के साधन है प्रजा और पितृलोक का साधन हो गया कर्म और देवलोक मानलोक का साधन है उपासना ये तीन लोग के साधन से अनात्मलोकृति कारण है, है, लोग है ये अनात्मलोक प्राप्ति के कारण है किसने आत्मलोक की प्राप्ति के कारण नहीं है अनात्मलोक प्राप्ति के कारण है कारण है कि पक्ष इसे क्या करेंगे हम इसे क्या लेंगे क्या करेंगे ठीक देखिए किम करीश्या वो मने न कि किमपी आप विषय ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे किम सब आक्षेप हमें कुछ चाहिए नहीं क्यों हम तो आत्मकाम हैं न ये श्लोक चाहते हैं न पितृ लोग चाहते हैं न ये ब्रह्म लोग चाहते हैं है। ये बता तब तो फल भूख कर प्रदेण भोक्षा संवाद के लिए प्रजादी को अनावरण हो गया, गया स्थिति ने प्रजा आदि ने क्यों आदर कर दिया उसका फल भोगने के बाद में मुक्ति हो जाएगी उसकी पहले संतान पैदा करेगा प्रजा उत्पन्न किया बाद में कर्म करके सोलह जाएगा फिर उपासना करके भ्रम पहुंचेगा वहाँ से हो तो जाएगा क्यों अनादरण इतने फिर स्कारी किया कर्मादिपति स्थिति ने क्यों प्रजा कर विषय ये शाम लो अजमात्माद अनादर ऐसा क्यों कर दिया प्रश्न है तत्पलम भूगता वो जो कर्म आदि फल फलभोग करके क्रमेय मोक्ष क्रम से मोक्षेगा इसलिए संभव है कि यदि प्रजा विश्व अनावर प्रजा अनादर किएसा संज्ञा ऐसा संज्ञा करते रहते हैं नास्तव लिखा है न तो अस्म लोक लोकप्रय अनिष्टम अनित्यम साध्य साधन साधन इष्ट हमारे लिए तीनों लोग इष्ट नहीं है जो साध्य और साधन के रूप में है ये हमारे लिए इष्ट नहीं मैंने सन्यासी बोल रहा है जो मोक्ष मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति बोल रहा है ऐसा समागम जिन हमारा स्वाभाविको हमारा लोग कैसा है स्वाभाविको अगलो अजलो अमृतो अवलो नवरकते करो कन्या हमारा लोग तो ऐसा लोग है स्वाभाविक है तरावी लोग नहीं है, हाँ। लोग नहीं है।, लो है।, नहीं है? इस सृष्टि के आदि में उत्पन्न हो रहा है लोग हमारा नहीं हमारा लोग है स्वाभाविक लोग स्वाभाविक अजरना लोग है कैसे ये पैदा होने वाले लोग हमारा नहीं है अजर और अजर वृद्ध नहीं होता कभी क्षण नहीं होता हमारा लोग ऐसा लोग है अजर लोग अमृत और अमर है हमारा लोग अब भय है तो वहां जाने पर हमारे लोगों को भय नहीं होगा बाकी तीनों लोगों में भाई है इंद्र कई बार यहाँ से सोर्गे नहीं अश्य करके बना उसके बाद फिर कई बार भागना पड़ा वहां से दैत्य ने भगाया हुआ है लड़ाऊ जैसे यहां लड़ाएंगे वैसे वहां भी लड़ाएंगे आप यहां बैठे हुए हैं घर अच्छा लग रहा है वहां जाने के पता लगा दो वही अच्छे से क्यों आई है यह स्थिति हो जाएगी ऐसी अभय वो हमारा लोग है अभय है भाई नहीं जाए आपका रोग में पहुंच जाएगा तो भाई का नाम निशान है जब शरीर लोग में बैठेगा तो भाई से बाहर भी न जाए शरीर रोग से जब होगा अवय होगा सजा मुक्ति पद यदि यदि असंगता जीवन में और भय होने की संभावना है आपको लोग ऐसा है न बदते कर्मा कर्म से उसकी वृद्धि नहीं होती है वो कनिया कर्म न से घटता भी नहीं हो बाकी लोग को तो कर्म करने से बढ़ेंगे और कर्म न करने से घटेंगे जिनको तो आपको लोग ऐसा है न बदते कर्मा नो कनिया नित्यस्थ लोगों का इष्टा हमें तो ऐसा नित्य लोग इष्टा है हम वो चाहते नित्य लोग चाहते हैं अमित लोग हम नहीं चाहते हैं भाई लोग जिससे हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे प्रजा कर्म और उपासना से हम क्या करेंगे ऐसा संन्यास के लिए यह हेतु बताया विधा ये कहा आगे ठीक है इस टो के आयुम आत्म लोग कर्माधि नव अच्छे पूर्वादी संचार होता है आपको निष्ठा है आत्म लोग आप बाह्य लोग।, लोग नहीं चाहते हैं अनित्य लोग नहीं चाहते हैं नित्य लोग चाहते हैं तो फिर कर्म के बिना नहीं मिलेगा। कर्म करना ही पड़ेगा उसको प्राप्ति के लिए पूर्ववादी की शंका इसको भी आपको होता है कर्म आदि कहते हैं कर्म के बिना नहीं प्राप्त होगा जो फलत्वा वो भी तो फल है ना जो फल होगा वो कर्म जन होता है ये लोग आप लोग भी फल है मोक्ष से अन्यथा स्वभावे मोक्ष जो है ना अन्य सब आप महान कहते हैं बंदा मोक्ष व्यवस्था चाहता है अगर मोक्ष फल नहीं है कहोगे आप मोक्ष फल नहीं है कहोगे तो क्या होगा बंदा और मोक्ष की व्यवस्था नहीं होगी बंद रोक्ष व्यवस्था फल माना पड़ेगा मोक्ष को मोक्ष फल मिलेगा ऐसा करना पड़ेगा अगर फल नहीं पाओगे तो बंद मोक्ष की व्यवस्था नहीं बनेगी बंद रोक्ष की व्यवस्था आप मानते हो ऐसी शंका है होगा आपको निष्ठा है आपको ठीक है पूर्वी संख्या कर है फिर भी कर्मवादी नाम गलत देते कर्म प्राप्त करेंगे क्यों फलत्व फल थो थो है। तो कार कार का है मोक्ष है मोक्ष से तो स्वभाव मोक्ष अन्य प्रकार का फल नहीं है भोगमानोगे तो फिर बंद मोक्ष व्यवस्था नहीं करेगी यह बंद नहीं रहेगा मोक्ष क्या होगा फल तो मानना पड़ेगा आपको ज्ञान का फल मान कृषि का फल मान फल तो मानना पड़ेगा उसको पूर्ववादी की शंका है एक नंबर टिप्पणी मोक्ष कर्मजन्य फलत्वाद स्वर्ग की भाव अनुमान देता है मोक्ष कर्मजन्य है क्यों फलत्वाद स्वर्ग यत्र फलत्म पत्र कर्मजन्यत्व जहाँ स्वर्ग ज्यादा फलत्व ऐसा होगा वहां तो आ जाएगा जैसे स्वर्ग है वैसे मोक्ष भी तो फल है और फल नहीं मारगे दूसरी आपत्ति आ जाएगी वहां पर मोक्ष व्यवस्था नहीं इसी शंका है अनुकूल फलत्म अनुकूल तर्ग भी ना ये हमारा हेतु सही है पूर्वानी वोटा है फलक को क्या है अन्यथा यदि मोक्ष नहीं मानोगे तो क्या होगा अन्यथा स्वभाव वोट पूछते फलक तो नहीं मानोग फल नहीं मानोगे मोक्ष अन्य प्रकार है मानोगे तो बंद बंदो मोक्षा नहीं मानेगी देखा अच्छा इसी ऊपर में कहते हैं सचर कहा भाषण में कहते हैं उत्तर देते हैं इसका उत्तर देते हैं सचर नित्य का मोक्ष नृत्य है फल है मोक्ष नित्य है आत्मा प्राप्ति जो बोलते हैं मोक्ष न ऐसा है प्राप्ति की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है कंध चांदी का न्याय देते हैं गले में हार पहना हुआ है भूल भुलैया में खो जाता है भया हुआ नहीं है तो मन से खो गया हार खो गया ऐसा बोलते हैं इधर उधर किसी उसकी तरह ते कोई व्यक्ति की जरूरत पड़ती है कोई व्यक्ति पता गले रहे हाँ मिल गया मिल गया बोलता है वैसे यहां पर हम बोल भूल बुला रहे हैं पहले से भूखता है किंतु हमने बंधन मान लिया है कि, तो कि मान्यता को हटाने तो तो तो के लिए कोई तो व्यक्ति की जरूरत है कोई की जरूरत पड़ती है वो बोलेंगे कोई मनुष्य नहीं है ऐसा करके समझाएंगे तो समझ आएगा कि सच्चता आत्मा है तो फिर आपका हो जाएगा पहले भी तो आपने तो ऐसा आया कोई उत्पत्ति नहीं ऐसी मोक्ष उत्पन्न नहीं होता यह क्या सच अनित्वा मोक्ष नित्य है नित्य का अविद्यावृत्ति विद्रय दे एक ही काम है वहां मोक्ष सौ प्रयोग होता है तो अविद्या अविद्यावृत्ति को मोक्ष कहा हुआ मोक्ष सो था अज्ञान की निवृत्ति होना यह तो ज्ञान में दिखाई पड़ रहा है कि तुम तो होता क्या ज्ञान कहां अविद्या की निवृत्ति हुआ ज्ञान से मोक्ष होना नहीं है ज्ञान से अविद्या की निवृति कर बोला जाता है मोक्ष होता है करके मोक्ष तो सोता है नित्य उसको प्राप्त करता ही नहीं है तो अविद्या की निवृत्ति व्यरिंता होता है बिल्कुल सौ कहना चाहते हैं सत्य द्वारा अविद्यावृत्ति के अविद्यावृत्ति व्यतिरेक अन्य साधन निष्पाद्य न अन्य साधन निष्पाद्य कहते हैं वो कैसा है नित्य होने तो से न अविद्या व्यतिरेक अन्य साधन से अन्य साधन से निष्पाद्य पक्ष नहीं है केवल एक ही साधन है अविद्या की निवृत्ति करनी है जितने भी हम साधन करते हैं अविद्या निवृत्ति के लिए साधन करते हैं आत्म प्राप्ति के लिए कोई साधन की जरूरत है पहले से प्राप्त है तो अप्राप्त जैसा हमको लग रहा है अविद्या की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति के लिए साधन तस्मात प्रत्येगात्म ब्रम विज्ञान पूर्वक सर्वे सरा संस है कर इसलिए यही है मुमुक्षों को ये करना चाहिए क्या करना चाहिए प्रत्येगात्म ब्रम विज्ञानपूर्वक परोक्ष ज्ञान होना चाहिए अंतरात्म संबंधी परोक्ष ज्ञान होना चाहिए क्योंकि प्रतिष्ठान सर से पहले विवेक शब्द किया है परोक्ष ज्ञान होता तो जरा आगे गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं थी परोक्ष ज्ञान होना चाहिए तभी वैराग्य होगा कुछ तो समझ में आएगा तो वैराग्य होगा पहले समझ आना चाहिए नित्या विवेक हो तो वैराग्य आएगा तो परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान करोग वैराग्य और वैराग्य होने के बाद क्या होगा सामाजिक सर का वो करेगा आश्रय लेगा दुर्गों को हटाएगा फिर भूक्षा जगेगी ये कहना चाहते तो हैं तब फिर आगे वेदांत का आदि करेगा कोई गुरु के पास पहुंच करके वेदांत शर्मा करेगा फिर अपना स्वरूप का ज्ञान उसको होगा बोल बुलाई जाएगा ज्ञान हो जाएगा ये काम है तो ये तस्मात प्रत्येगात्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक आप अंतरात्मा जो प्रत्येगात्म ब्रह्म इसको ब्रह्म रूप से विज्ञान होना यह संन्यास है सभी अस का प्रद्याप कुे समापित सवालों के साथ जितने भी इच्छा है समाप्त करना संन्यास करना यही कर्तव्य है मुख्यमंत्री यही लोग समा जाना चाहते हैं टीका मैं सत्साह समय हो गया है फिर तक तो, उपमाविंद शर्व नमोष महमया कुछ मान ब्रह्मयादेश All the time, the time, the time.